माताजी आपने सोच विचार के श्राप नहीं दिया और हम तो साधु हैं एक ही टिक्कर बना लेंगे दो दो शेर पांच शेर का धूना में रोटी के ऊपर रोट, रोटी रख के खाने की क्या जरूरत एक ही गिरनारी टिक्कर बना लेंगे चित्रकूटी टिक्कर बना लेंगे और आनंद से पालेंगे पर तुमने घर में संत को बुलाकर ऐसा निमंत्रण किया श्राप दे दिया भेट दक्षिणा तो पीछे रही शाप आपने दे दिया अपने लक्ष्मी के अभिमान में मैं भी शाप देता हूं तुम्हें शबर कुल में जन्म लेना होगा और जब हम संतों के यहां चौका बासन करोगी झाड़ू लगाओगी तब तुम्हारा उद्धार होगा तब पुनः श्री नारायण की सेवा प्राप्त करो लक्ष्मी जी रो पड़ी संत भी रो पड़े दोनों रोकर कहे महाराज क्या हो गया एक घटना घट गट गई वृथा श्राप मम हो कृपाला भगवान मुस्कुराव बोले मम इच्छा कह दीन दयाला चीरी को मरण खेल बालकन कोसो है चिरी को मरण और खेल बालकन कोसो है हमको हमारी तो दुर्दशा हो गई और आप ऐसी बात कह रहे हैं पर भगवान ने कहा मम ईक्षा कह दीन दयाला तब वे संत बोले भगवान ने कहा चिंता मत संत ने कहा चिंता मत करो आखिर गुरु तो मुझे ही बनना पड़ेगा तो बनकर आऊंगा और तुम सबरी बनकर आओगी और ये तुम्हारे प्राण बल्लभ शेष जी के सहित लखनलाल जी के सहित आएंगे तुम्हारे प्रिय अतिथि बनेंगे और भामिनी जब कहेंगे तब तुम्हें पूर्व चरित्र का बोध हो जाएगा और इसके बाद तुम नित्य वही को प्राप्त करोगी अब तो प्रसन्न हो गए मामा जी एक बहुत सुंदर पद गाते थे जो बनाओ सुबन जाएंगे जहां भेजो वहीं जाएंगे जो बनाओ सुबन जाएंगे जहाँ भेजो वहीं जाएंगे जो बनाओ तो बन जाएंगे जहां भेजो वहीं जाएंगे जो बनाओ तो बन जाएंगे जहां भेजो वहीं जाएंगे किसी देश में रहें किसी देश में रहें देश में रहें किसी देश में रहें बस तुम्हारे ही कहलाएंगे जहां भेजो वही जाएंगे बस तुम्हारे ही कहलाएंगे जहां भेजो वही तैयारी होगी आने की भूमिका तैयार होगी ये भामिनी का भाव कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनि समझाए एक चरित्र और है वो ये है कि सबरी पूर्व जन्म की अतिशय रूपवती रानी थी एक किसी कल्प की यह भी कथा है और वे अंत दर्शन करना चाहती थी महाराज से निवेदन किया प्रयाग में महाकुंभ पर्व था रानी गई किंतु असूर्य पारा कहा जाता है ना, इतना पर्दे में उनको छिपा के रखा गया कि वहां भी बेचारी संत दर्शन नहीं कर सकी अंत में रानी ने कहा कि हमको भी शाही स्नान करने की इच्छा है संत लोग स्नान करते हैं हमारी भी इच्छा है अलग गंगा जी के त्रिवेणी के घाट को पालकी में पर्दे लगे हुए उस पालकी से तो घाट तक ले जाया गया और नौकाओं के ऊपर कनात लगाकर बीच में मंच बनाया गया वहां चारों ओर से कनात से घे स्नान की व्यवस्था की गई वहां भी बेचारी संत दर्शन नहीं कर सकी स्नान के काल में रो पड़ी और व्याकुल हृदय से तीर्थराज प्रयाग को पुकारा अनुभूति हुई प्रयागराज प्रकट हो गए कहा भक्ता क्यों रुदन कर रही हो चार पदार्थ भरा भंडारू यहां तो सब कुछ मिलता है क्या चाहती हो बोले हे तीर्थराज आप यह बतावें अंग रानी है जिसके कारण मैं सत्संग से विमुख हूं जिसके कारण मैं संत दर्शन से विमुख हूं अब उब चुकी हूं उस कुलीनता से आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तुम्हें तो नीच से नीच भिल्ल कुल में उत्पन्न हूं शवर कुल में उत्पन्न हूं और बाल्यकाल से ही संतों की टहल करूं सत्संग करू तीर्थराज प्रसन्न भय और कहा तुम भक्तिमती सवरी के नाम से आगे चलकर प्रकट होगी वो भक्तिमती सवरी। होगी तीसरा सवरी जी का चरित्र राम रसिकावली नाम के ग्रंथ में है राम रसकावली की चर्चा थोड़ी आवश्यक है राम रिस्कावली भी भक्तमाल है और वो भक्तमाल रीमा नरेश महाराजा रघुराज सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है रघुराज सिंह जी एक ऐसे वैष्णव थे ऐसे भक्त थे कभी आपने रघुराज सिंह जी की चित्र छवि देखी हो तो देखने से ऐसा नहीं लगता किसी राजा का फोटो है ऐसे लगता किसी संत का दर्शन हो रहा है दाढ़ी विशाल ऊर्धपुंड तिलक हाथ में 27 दाने की सुमरनी माला हा ढाल तलवार थोड़ी कसी हुई है क्षत्रिय तो दिखाई पड़ता है वाकि तो लगता कोई साधु बैठा है उन्होंने अपने राज्य में कानून बनाया था रीवा में ऊर्धपुंड धारण करके जो भी मनुष्य मेरे आएगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा तिलक लगा के आने की आज्ञा थी और वे निरंतर नाम जप करते थे और दो सेवक माला लेकर के हजारा माला लेकर जपते रहते इसलिए कि महाराज इसमें राजकाज में व्यस्त हैं उनको दक्षिणा दी जाती वे ब्राह्मण ही होते थे और वे थोड़ी थोड़ी देर में महाराज से कहते थे श्री राम कहो बड़ी देरी इतना सुनते ही महाराज श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम कहते कहते सुधार बहने लग जाते भोजन के समय भी ब्राह्मण याद दिलाते थे श्री राम कहो बड़ी देर भई ग्रास ग्रास पर नाम लेते और जब महाराज रघुराज सिंह सो जाते थे दस पांच पांच मिनट के अंतराल में उस समय भी सेवक कहते श्री राम कहो बड़ी देर भई उसमें भी वे श्री राम श्री राम कहकर उत्तर देते ऐसा नाम जापक राम रसकावली ग्रंथ वो भी विलक्षण ग्रंथ है दोहा चौपाई छंद में लिखा हुआ ग्रंथ है हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की प्रबल इच्छा थी कि ये दो ग्रंथ भी भक्तमाल के का प्रकाशन हो एक तो श्री भक्त दाम गुण चित्रणी तो भक्त दाम गुण चित्रणी तो बाबा बालक राम जी की जो रचना है उसको तो महाराज जी ने मामा जी को दिया था पुरानी पाणपी और मामा जी भगवत कृपा से ये कार्य करके भक्त दाम गुण चित्रणी का प्रकाशन करके गए पर दूसरी एक आज्ञा और दी थी राम रसकावली का प्रकाशन होना चाहिए क्योंकि इस समय वो अप्राप्त है और संग्राह्य ग्रंथ है उपादेय ग्रंथ है इस समय विलुप्त प्राय जैसा है पर कहीं कहीं पुस्तकालयों में उसकी पांडुलिपियां हैं प्राचीन संस्करण भी किन्नी किन्नी पुस्तकालयों में हैं तो राम रसकावली का प्रकाशन भी होना चाहिए ऐसा हमारे महाराज कहते थे और मामा जी यदि विराजमान रहे थे तो इस वर्ष राम रसकावली के प्रकाशन की योजना थी लेकिन जैसी श्री ठाकुर जी की इच्छा संतों का संकल्प कभी ना कभी पूरा तो होता ही है बहुत अच्छा ग्रंथ है राम रसकावली में उनको भी ध्यान में चरित्र प्रकट होते थे उन्होंने भी सबरी जी के पूर्व चरित्र को लिखा है राम रसकावली ने राम रसकावली कारण बड़ी सुंदर चर्चा की सबरी जी के चरित्र की कहते हैं कि एक ब्राह्मण दंपति वैराग्य हो गया और युवावस्था में ही ग्रह त्याग करके जंगल में रहकर भजन करने लगे ऋषि धर्म का आश्रय लेकर के वही भजन करने लगे एक दिन मुनिराज कहीं बाहर गए थे यात्रा के प्रसंग में लौटकर आए तो वे छुजित थे उन्होंने भोजन मांगा देवी कुछ प्रसाद तैयार है उसने तुरंत प्रसाद तैयार करके वो, वो भोजन कर रहे थे उसी समय एक बालक के रोने की ध्वनि बालक भीतर कैसे रो रहा है कहा प्रभु आपका ही पुत्र है अभी चार पांच दिन पूर्व ही इसका जन्म हुआ है अरे सूतक की स्थिति में तुमने भोजन बनाकर कहना चाहिए था कि पुत्र हो गया है तुमने छिपाव किया कहा स्वामी मैं भोली भाली डर गई कहीं मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट न हो जाए नहीं नहीं तुमने मेरा धर्म नष्ट किया है रोय उठो जब शिशु ते ही काला मुनि पूछो यह का कर वाला तिय कह आज भयो यह मेरे सुनी मुनि तिय पे नयन तरे रे अर सोच न मो ही बतायो कस पूजन भोजन करवाबरी हो ये महावन जल सुनिपति साप महा पाई महावन में जाकर शबरी के रूप में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा उसने कहा मैंने तो पातिव्रत धर्म का पालन किया अब ये थोड़ा सा अपराध हो गया इतना बड़ा दंड महात्माओं का हृदय बहुत कोमल होता है ऋषि का हृदय द्रवित हो गया अरे मैंने कैसे कह दिया ऐसी पतिव्रता सती साधी नारी को ऐसा साफ क्यों दिया नेत्र भराए और कहा किन् पतिव्रत धर्मा ताते हुए है तू शुभ कर्मा तय कर संतन की सेवा आई है तब घर रघुकुल देवा तू संतों की सेवा करेगी और साक्षात प्रभु तुम्हारे यहां पधारेंगे तुम्हारे कंदमूल फल को स्वीकार करेंगे अब श्रोताओं के मन में हो रहा होगा कि आपने तीन तरह की कथाएं सुना दी तीन तरह की नहीं राम जी की जब अनेक तरह की कथाएं तो राम जी के भगत के अनेक तरह की कथाएं क्यों ना हो राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका तो सबरी जन्म के चरित अनेका परम विचित्र एकते एका इसमें क्या आश्चर्य है वो भी तो भक्ता है तस्म तजने इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए यत्र ये पुराणेश विरोधो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्व समेय मनीषी चित क्वचित पुराणेश प्रवेदो यदि दृश्यते थे कल्प भेदे नाधेयम मनीष भी कल्प भेद से ये चरित्र समझना चाहिए देखिए संत का असाधारण लक्षण है दयालुता संत का असाधारण लक्षण है उसकी दयालुता उसकी करुणा संतों का हृदय दयार्द्र होता है करुणा से बराबर अद्भुत करुणा होती है संतों के हृदय में और ये उनका जन्मजात लक्षण है ये संत का जन्मजात लक्षण है हमारे श्री मलुकदास जी महाराज जिनके टुकड़े खा करके हम लोग अपना निर्वाह कर रहे हैं वे श्री मलुकदास जी महाराज उनके जीवन में दया का इतना प्राधान्य है इतना प्राधान्य है दया का जब वे चार पांच वर्ष की आयु के थे उस समय उनके चरित्र में लिखा हुआ है मलुकदास जी के चरित्र में कि वे बच्चों के साथ खेलने जाते तो एक नया खेल खेलते क्या खेल बोले मार्ग के कांटे और कंकड़ बीनते थे और उनको अंजलि में भर के दूर फेंक के आते थे क्यों बोले पथिकों का मार्ग अकंठक हो तो उस समय दक्षिण भारत के एक संत विठल दास द्राविड़ द्रविड़ देश के थे वो उधर से निकले उन्होंने देखा कि सब बच्चे तो धूल मिट्टी में खेल रहे हैं और एक बच्चा आजानु आजानुलंबित भुजाएं हैं कमल दल नेत्र हैं और मौन भाव से कांटे कंकड़ बीन कर इतनी दूर फेंक रहा है पास पहुंचकर कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो कहा बाबा इस मार्ग पर चलने वालों का मार्ग सुखमय हो नेत्र भराए पथ को सुखमय बनाने की भावना संत में ही होती है। रास्ते पर किसी का अधिपत्य नहीं जो भी इससे जाए उसका मार्ग सुखमय हो गोद में उठा लिया और आजानुलंबित भुजाओं को देख करके घर में ले जाकर कहा पिता सुंदर जी से कहा तुम्हारे यहां महानिधि आई है ये बालक होगा साधु सिरमौर होगा कहकर विठल दास जी चलेगी इनके पश्चात चरित्र में आता है जब ये एक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए इनके चरित्र में मलुकदास जी के चरित्र में आता है कि हिंदू तुर्क की विधवा जितनी भोजन छाजन पावे तितनी ऐसा लिखा है चाहे हिंदू समाज की विधवाएं हो अथवा मुस्लिम समाज की विधवाएं हो समान रूप से वस्त्र भोजन और उनकी गृहस्थी का खर्च दिया जाता था उनके मठ से लोगों के मकान बनवाए जाते थे और एक बात तो ऐसी लिखी है कि जीव मात्र को प्रसाद उनके यहां अर प्राप्त होता था और कुत्ते आ जाते कुत्ते तो नेत्र मलुरा के और कहते मेरे प्रभु आए और पत्तल लेकर स्वयं चले जाते कुत्तों के निकट कुत्तों को पंक्तिबद्ध भोजन कराना किसी के बस की बात नहीं है पर बाबा जब पत्तल का बंडल लेकर वहां पहुंचते तो जैसे कुत्ते उनकी बात मानते भाई देखो लाइन से बैठना होगा पंक्ति से बैठना हुआ तब सबको प्रसाद मिलेगा सब कुत्ते बिना किसी उसके पंक्तिबद्ध होकर हजारों कुत्ते बैठ जाते और बाबा अपने हाथ से परोस के जिमाते आओ पूछ पूछ के क्या लाए रसमई लाए पुआ लाए क्या लाए भूखे कुकुर हु जो आवे शुदा बन है तीन ही अघवावे और यहां तक उन्होंने कहा है कि मलूक सोई पी रहे जो जाने पर पीर जो पर पीर न जानेई सो काफिर बेपीर एक जगह मलू जी ने कहा मक्का मदीना द्वारिका बद्री रुकेदार बिना दया सब झूठ है कहत मलूक विचार मक्का मदीना द्वारिका बद्री अरुकेदार बिना दया सब झूठ है कहत मलूक विचार और एक जगह तो कहते हैं जयी घट दया तहां प्रभु आप भगवान किसके हृदय में रहेंगे जिसके हृदय में दया हो जयी घट दया तहां प्रभु आप अपना सा दुख सबका जाने ताके के निकट न आवे पाप अपना सा दुख सबका जाने ताके निकट न आवे पाप आत्मा कूलानी परेशान न अपना सा दुख सबका जाने ताके निकट न आवे पाप तीर्थ जाय करे जो कोई तीर्थ जाय करे जो कोई विनू दया सब निष्फल होई सारी धरती के तीर्थों में स्नान कराए पर जीव दया यदि आपके हृदय में नहीं आई तो बाबा मलुकदास जी कहते हैं तुम्हारी तीर्थ यात्रा व्यर्थ है बिना दया सब निष्फल होई पंडितों को भी फटकार रहे हैं पंडित पोथी पढ़े पचास बिना दया सब हुई है नास सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लिए पर जीव के प्रति दया भाव नहीं आया तो तुम्हारी विद्या नष्ट समझो वह विद्या तुम्हारे उपयोग में नहीं आई उस विद्या से तुम्हारी अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई उस समय बलि प्रथा बहुत जोरों पर थी मलुकदास जी के समुगल काल था तो कहते हैं कि गाय की रक्षा करो और बकरी का गला काट दो ये सिद्धांत पंडितों का हमको अच्छा नहीं लगा मलुकदास जी कहते जैसी बकरी तैसी गाय ऐसी दया किसमें होगी आज गोरक्षा की बात करते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है संत गोरक्षा नहीं वो कहते जैसी बकरी तैसी गाय बकरी को भी क्यों मारना गांधी जयंती तो प्रतिवर्ष लोग मनाते हैं पर हमारे पूज्य महाराज श्री भक्तमाली जी कहते थे जब हम कानिकुज संस्कृत विद्यालय में वाराणसी में पढ़ते थे तो श्री महात्मा गांधी जी की कई उनकी वाणी से हमने सुना काशियों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं जिस दिन यह देश स्वतंत्र होगा गोवध भारत की धरती का कलंक है कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा यही बात भारत के विभाजन के बारे में उनकी थी मेरे मृत शरीर पर विभाजन होगा किंतु स्वार्थी तत्वों ने भयंकर सांप्रदायिक विष जिनके भीतर भरा हुआ था ऐसे तत्वों ने महात्मा की बात का आदर कहाँ किया आज हम समझते साठ वर्ष तो करीब करीब हो गया होगा लेकिन इसके बाद भी गोबध बंद होने की बात तो छोड़ो गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज गोबध में बहुत आगे निकल गए ये दुख की बात है उस दिन गांधी जयंती वाले दिन बार बार हमारे मन में आ रहा था लोगों को ये कहना चाहिए भाई गांधी जी की जयंती सच्चे अर्थों में तब मानी जाएगी जब तो वो जो सपना लेकर गए हैं वो पूरा हो ये चाहते थे कम से कम वो अहिंसा के महान उपासक महापुरुष ये चाहते थे कम से कम भारतवर्ष की धरती पर तो गोवर्ध जैसा पाप ना हो और हमारे ब्रजमंडल के एक महान संत पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी गोवर्धन वाले वे तो कहते हैं कि गोपी गीत में जो विश्वमंगलम शब्द आया है मेरी भावना तो यह है कि विश्वमंगलम तब तक नहीं होगा जब तक गोवंश का आगर नहीं हुआ एक भी निरीह गाय काटी जाएगी तब तक विश्वमंगल संभव नहीं जैसी बकरी तैसी गाय इनके कुहे रसात कुहे मने काटने पर नरक में जाना पड़ेगा बांधी बांधी मुख खून कराई आई भाड़ परो ऐसी पंडिताई जीवत जीव अग्नि में परे ऐसा यज्ञ कसाई करे जीवत जीव अग्नि में परे ऐसा यज्ञ कसाई करे तो संतों के चरित्र में संतों के जीवन में जो विशेषता है वह है उनके दया भाव की और शबरी के चरित्र में भी विशेषता है उनके दया भाव की अन्यथा शबरी का जन्म किसी वेदपाठी ब्राह्मण के घर में नहीं हुआ था हिंसा जीवी शवर राज के यहां वो पुत्री के रूप से जन्मी जिनके व्यवहार में पाप ही उनका कुल धर्म माना जाता है हिंसा ही उनका कुल धर्म माना जाता है जंगल में रहने वाले लोग वे मध्य मांस से बच जाए हिंसा से बच जाए जंगली कोल इसकी क्या कोई संभावना है इसकी संभावना नहीं हमारे महाराज तो कहते हम पैदल घूमते थे घोर जंगल में कोल हिलो यहा पहुंच गए तो वहां वो एक गुफा धरती में खोद के साधुओं को ले रखते थे कोई ओलिया संत आ जाए तो उसमें रहे और कोदो का भात देते थे महाराज बना के खा लो कोदों का आटा देते थे और स्वयं स्वयं तो कहते थे कि महाराज वो ऐसे पशुओं को टांग पकड़ पकड़ के सेकते थे अग्नि में और उनके यहां के संस्कारों में वो पाप है ही नहीं हिंसा जीवी मांस मध्य का सेवन करने वाले हैं ये पाप है ये जानकारी भी उनको जीवन में नहीं हो पाती शिक्षा से सत्संग से वे दूर पड़े हुए हैं इसलिए ऐसा होता है और उस सवर कुल में सवरी का जन्म हुआ बाल्यकाल में विवाह हो जाया करते थे भक्ति के संस्कार जलाते हैं यद्यपि किसी के द्वारा संस्कार प्राप्त नहीं हुए पर जन्म से ही एक अपूर्व दया भाव लेकर के सबरी का जन्म हुआ है अभी सबरी बालिका थी आयु केवल नौ वर्ष की थी कितनी और नौ वर्ष की आयु सबरी का विवाह एक सबर राजकुमार के साथ निश्चित हुआ क्योंकि सबरी के पिता वो भीलों के राजा थे अब बराती आ रहे थे बारात के लिए बढ़िया बढ़िया पशु हिरन जंगली भैंसा सूअर इन सबको पकड़ पकड़ कर एक बाड़े में इकट्ठा किया गया था कि संतों के मत से तो उनकी संख्या एक सौ आठ थी और कोई ऐसा भी कहते कि एक हजार आठ थी जो कुछ भी हो सौ से ज्यादा थे मध्यम बात समझे तो सौ से तो अधिक थे वे पशु और कई दोनों से वे बाड़े में इकट्ठे किए जा रहे थे एक दिन भोली भाली शबरी ने एक वृद्ध सवर से पूछा भील से पूछा बाबा ये बाड़े में पशुओं को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है बड़े स्नेहपूर्वक वृद्ध ने शबरी को गोद में बिठाया कहा बेटी तेरा विवाह है ना बाबा विवाह किसको कहते हैं भोली भाली सब्जी क्या जाने देख बेटी ऐसे ऐसे विवाह होता है और ये पशु क्यों बुलाए गए विवाह में कहा ये बराती आएंगे ना उनको सब खिलाया जाएगा इनको मार करके इनका मांस खिलाया जाएगा बस इतनी सी बात उस वृद्ध के साथ हुई कबरी का सवरी का हृदय दयाद्र हो गया व्याकुल होकर रोने लगी अभी तो मैं संसार में गई नहीं विवाह हुआ नहीं और विवाह के पूर्व इतनी हिंसा की तैयारी और इसके बाद फिर मैं भी गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होंगी इस जाति की इस हमारे खानदान की परंपरा के अनुसार हमें भी अपने बेटा बेटी के ब्याह में जानवरों को मारना होगा इन बेचारों का क्या अपराध है ये क्यों काटे जाएं? ये क्यों मारे जाएं? शबरी को निद्रा नहीं आई अर्धरात्रि के समय शबरी उठकर के बाड़े में पहुंची चांदनी छिटक रही थी पूर्णिमा की रात्रि थी पशुओं को देखा वे बड़े कातर भाव से शबरी की ओर देखने लगे देखो आंखों की भाषा बड़ी दिव्य होती है पर इसको पढ़ना कोई प्रेमी जानता है कोई दयालु जानता है कोई कृपालु जानता है आंखों की भाषा गंवार नहीं पढ़ पाते सहृदय पढ़ पाते उन पशुओं के कातर नेत्रों की भाषा को शबरी जी ने पढ़ लिया और बाड़े को खोल करके पशुओं को बंधन मुक्त किया और रो करके कहा ये बालिका आपको स्वतंत्रता दे रही है तो आप सब आशीर्वाद दें मैं भी इस बंधन से मुक्त होकर जीवन भर भगवत भजन कर सकूं। सर्वांतर्यामी परमात्मा तो सबके भीतर बैठे हैं उन पशुओं ने अपनी मूक वाणी में